सफर आज जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर नमस्कार आप रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबो के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर सनी और मेरे साथ आज के हम सफर विवाजी हैं जिनसे हम लोग बहुत ही अलग अलग जो है पुराने कलेक्शंस लेकर आती हैं हैं तो तो उनसे हम लोग सुनने वाले आप तो सभी की तरफ से वीबा जी का बहुत बहुत स्वागत है जी, वीबा जी, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी जी जी जी चलिए आज हमारे श्रोताओ को किस अल्फाबेट के गाने आप सुनाने वाले हैं ये है आ... एन से है सारे ना से और पहला गाना पास है में बदरा छाए चमके बलम लगा लिए <laughs> बहुत प्यार भरा गाना है प्रेम के दर, प्रेम के नशे में गाया गया ये गाना साधना अच्छा। और सुनील दत्व यह है इसमें इस इस शर्म गया। भी शर्म भी है प्यार भी है और मोहब्बत की इतहा है हुँ हुँ। प्रेम की दीवानी हूँ पिछले जन्म से प्रेम कहानी मैं। हुँ हुँ हुँ। इसमें मेरे ख्याल से ये डबल रोल है फिल्म में जी आई थिंक सुनील दत्त का है या साधना का है साधना का डबल <laughs> साधना जी का डबल रोल है तो आइए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने कार्यक्रम की शुरुआत में याद किया है तो हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा इस टाइप के गाने सुनकर तो ये 1966 का ये खूबसूरत गाना नए में में बदराजाए बिजली सी चमके हाय आप सबके लिए कार्यक्रम की शुरुआत में खुश रहो खुशिया बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर जी वन जीरो बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना नए में बदरा छाए ये गाना राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर ने गाया था मदन मोहन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना था और ये फिल्म थी मेरा साया और इसका टाइटल सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा है तू जहाँ भी रहे मेरा साया तेरा साथ रहेगा तो आइए साधना और सुनील दत्त प्रेम चोपड़ा के सिंह इन पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत फिल्म और डबल रोल का जो क्लाइमैक्स है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया था और इसको विशेष जो डायरेक्ट किए थे रतन राज खोसला साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मदन मोहन साहब ने संगीत दिया था और अख्तर इमाम साहब ने इस कहानी को लिखा था तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आ, के सफर में और हमारे साथ वीबा जी है कहते हैं कर्म करो बस तुम अपना कर्म करो बस तुम अपना लोग उसे जानेंगे ही लोग उसे जानेंगे ही आज नहीं तो कल ही सही लोग तुम्हें पहचानेंगे जरूर <laughs> जी, जी, जी जी जी तो विबा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास है नैनो वाले ने हाय मेरा दिल लूटा भी प्यार भरा गाना है इसमें हस्बैंड वाइफ का प्यार प्यार दिखाया गया है है इस के साथ साथ गाया हुआ ये गीत वाला है। इसमें जैसे एक दूसरे के साथ कंपटीशन सा चलता है और डांस करती हुई साधना जी ये सुनील रत्त और साधना है और गाने में बड़ी शौकी है जैसे दो प्रेमी दुनिया से चलिए बहुत ही अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात आपने बताया ये भी गाना जो अभी आपने याद करा है जो मस्ती बरा है नई नो वाली ने मेरा दिल लूटा तो ये गाना भी मेरा सहाय इसी एल्बम से है जो बहुत ही खूबसूरत है जिसे राजा मेहंदी अली साहब ने ही लिखा है और लता मंगेशकर ने ही गाया है मदन मोहन साहब का ही संगीत से सजा ये अगला गाना मेरा साया इस एल्बम का अभी आप सबके लिए आप सुनाए हैं रेडियो पोनी आवाज खुश रहो खुश बांटो कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खबों की सफ़र में मैं हूं आपका हम सफ़र और बहुत ही प्यारे गाने जो है आप सुन रहे हैं सिक्सटी सेवेंटीज़ के ओल्ड मेलोडीज आप तक पहुंचा रहे हैं हम लोग और विभाजी ने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने जो है लेकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कहते हैं लहरों की लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती <laughs> तो आइए विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है मेरे पास नखरे वाली देखने में देख। है कैसी भोली भाली चेहरा सामने आते ही के सा, हाँ हाँ चं, वो। सबाव। ही सा चंचल चंचल उनका सबाव भी। जी, जी, जी जी उनके हर गाने में वो पन रहता बिल्कुल <laughs> बच्चे की तरह हैं और का वो उसको महसूस करते हैं उसको मुस्कुराते हुए और महसूस करते हुए ऐसे गुनगुनाते हैं कि जैसे ये उन्हीं के लिए है तो वो कैरेक्टर में बिल्कुल उसको गाते भी हैं हैं और भी करते है। और एक्ट करते ये स्टेज पे गाया गाया जाता है है इनके साथ वाला है और का डांस बहुत सुरत है इसमें हुँ, हुँ, हुँ. और गाने के बहुत अच्छे हैं जिंदगी की बहार है मोहब्बतों की बहार दिल से दिल है फिर क्यों डरना दुनिया से ब्यूटिफुल वर्डिंग बहुत ही खूबसूरत गाना है और हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद भी आएगा तो आइए अगला गाना जो है आपको सुना रहे हैं राधा कृष्णा किशोर कुमार वैजंती माला नाना पलिसकर इन पर किया गया ये खूबसूरत गाना न्यू दिल्ली इस एल्बम से है तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके नाम खुश रहो खुश या नखर वाली नखर वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली अजनबी छोरिया दिल पे डाले डोरिया अजनबी ये छोरिया दिल पे डाले डोरिया मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में बिडलिए कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में 107.8 107.8 खुश रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो आवाज, FM पर जी का सफर और अभी आपने जो गाना सुना न्यू दिल्ली इस का जो एक बहुत ही खूबसूरत गाना था मस्ती बरा चल किशोर दा की आवाज में और किशोर दा पर ही पिचराइज किया गया था और नई दिल्ली जो फिल्म नाइन में रिलीज की गई थी इसमें एक पंजाबी लड़के की कहानी बताया जाता है और वो न्यू दिल्ली में यानी दिल्ली के अंदर एक आवास ख़रीदना चाहते हैं या आवास बनाना चाहता है और उसके लिए उसे काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है इवन वो अपनी भाषा भी बदल लेता है क्योंकि जिस मकान मालिक के पास रहना होता है तो वो मकान मालिक तमिलियन होता है तो ये तमिल भी सीख लेता है <laughs> और फिर धीरे धीरे कहानी में क्लामैक्स आ जाता है तो चलिए जब आपको मौका मिले तो जरूर इस फिल्म को देख लीजिएगा आप और ये जो गाना आपने सुना इसे साहब ने लिखा था कि ने गाया था और शंकर का से तो आप आगे बढ़ते हैं। जी, कैसे जी मैं बिल्कुल ठीक गाने को पूरा करके सुन रही थी। तो आप आगे किस पड़ाव में ले चल रहे हमें अगला गाना है मेरे पास देशभक्ति का गाना है बहुत ही आ, आप की भावना लेके आता ये गाना हुँ। नन्ना ना देश का सिपाही बोलो मेरे जय जय जय हिंद हिंद हिंद अपने देश के प्रति प्यार और इस सतिकार का से भरा हुआ ये गीत है और बहुत ही सुंदर ढंग से इसको फिल्माया भी गया है करते हुए बच्चों में जैसे स्कूल में आपने बच्चों को जब कोई आ, आ, तो उसमें यूनिफॉर्म वो करते हुए जब गाते हैं हैं तो एक बच्चे बड़े प्यारे लगते सुंदर लग देशभक्ति ये गाना ऐसे ही फिल्माया गया इसकी वर्डिंग भी बहुत अच्छी है बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा दुनिया की हो का तारा बनूंगा रखूगा ऊंचा तिरंगा परचम आगे कदम जी और नौ खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत है तो आइए इस गाने का आनंद लेते हैं उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं आप सुना है रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ एम खुश रहो खुशिया मैं नारी देश का पारी बोलो मेरे गंग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंदू जय हिंदू नौ नी देश का की पारी बोलो मेरे गंग जय हिंद जय हिंद जय Hey <laughs> बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है कहते हैं जीतने का मजा कुछ और है <laughs> कहते हैं खोकर पाने का मजा ही कुछ और है रोकर का मजा भी कुछ और है हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त हार के बाद जीतने का मजा भी कुछ और है <laughs> आप सुना है रेडियो पर आवाज आइए आगे बढ़ते हैं और ये गाना सन ऑफ इंडिया इस एल्बम से आपने सुना जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और इसमें छोटा जो नन्ना मुन्ना राय का जो गाना है देखकर भी अच्छा लगता है और सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है कमलजीत साजिद खान और पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं विभाजी की तरफ आप ले चल रहे <laughs> नन्ही कली सोने चली ही जी जी जी बहुत ही गाई जा रही है बड़ी प्यार से माँ के कोमल हाथों के हट के साथ और वो अपनी बच्ची माँ की आगोश में है सिक, प्यारी सी कली है और वो बड़े बड़े ही प्यार लोगों के साथ अः चला रही है और कुल मिला के बहुत ही अच्छे बोल हैं हैं जो जो बड़े जो सोते वक्त आंखें बंद करके अगर इसको सुना जाए तो एक एक नींद सी सी की लहर लेके आती है क्योंकि मां के हाथों में जो हम उसको महसूस कर सकते हैं जी जी जी चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है सुजाता इस एल्बम का है ये गाना और इस गाने को जो है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है गीता दत्त ने गाया है सचिन देव बर्मन का खूबसूरत संगीत से सजा है ये गाना तो आइए सीधे गाने की तरफ चलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुश बांटो बहुत ही खूबसूरत गाना विभा जी आपने सुनाया सुजाता इस एल्बम का जो 1959 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है एक अछूत लड़की को ब्राह्मण परिवार के द्वारा दत्तक लिया जाता है और दत्तक लेने के बाद कहानी तो बचपन की बहुत अच्छी लगती है और फिर बाद में जब वो लड़की अनाथ लड़की अछूत लड़की जो बड़ी हो जाती है और उसी घर के एक ब्राह्मण से प्यार हो जाता है तब मुश्किल ये आ जाती है कि समाज उस जोड़े को स्वीकार नहीं करती है तो उन्हें फिर क्या करना है बस यहाँ पर फिल्म की एक जो है टर्निंग पॉइंट बताया गया है जहाँ पर विमल रॉय साहब ने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दिया है और एसडी डी परमन का संगीत और इस फिल्म को सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी मिला था उस समय तो चलिए बहुत ही अच्छा एक जो है फिल्म बनी थी उस समय की और ये नूतन सुनील दत्त शशिकला और ललिता पवार पर पिक्चराइज किया गया था तो आइए आगे बढ़ते हैं। आ, जी, अब अगला अगला गाना कौन सा है है आपके पास? पास ऐसा ही है मेरे पास कि जब नींद उनकी पूरी हो जाती है खाना भी पेट भर के खाने के बाद जब वो मस्ती करते हैं ये मस्ती वाला गाना है मेरे पास <laughs> तेरी मोरने को मोर ले गए की कुछ बचा तो वो जोर ले एक बच्चे हैं जो बुजुर्गों के साथ जैसे शरारत करते हैं तो बुजुर्ग भी उनको एंजॉय कर रहे होते हैं कहीं अंदर से हाँ। तो उनको उन गुस्सा नहीं आ रहा होता उनके साथ उनका भी मन कर बच्चे बन जाए तो वो बच्चे थोड़ा उनके साथ शरारत भी करते हैं तंग भी कर रहे हैं और नानी ना भी लेते हैं हाँ। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे जल्दी हाँ। से एक पैसा दे दे छोड़ <laughs> जी बहुत ही खूबसूरत गाना ये मस्ती भरा है बच्चों का है और ये आपने जो गाना याद करा मासूम इस एलबम का है जो 1960 में रिलीज हुई थी और ये सत्येंद्र बोस साहब ने इस फिल्म का कहानी लिखा था और उनका ही डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और इन्होंने किसी अंग्रेजी किताब से ये स्टोरी उठाई थी उसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में और बहुत ही अच्छा लोगों को लगा ये कहानी और इसमें आ, हनी ईरानी अशोक कुमार मोहन छोटी मनमोहन कृष्णा इन सभी पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म तो बहुत ही खूबसूरत गाना है मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना आपने एक भाव से बताया है तो आइए इस गाने का बहुत अच्छी तरह से आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो और साथियों का गाया खूबसूरत संगीत सजा गीत आप सुन रहे थे और अब चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा की कौन सा एक गीत अभी विवाजी हमें सुनाने वाली है जी मेरे पास है से है ये भी नसीब नसीब में में में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया सैड है है की बात हो रही है। हुँ, हुँ, सोंग में दर्द के साथ साथ अपनी बद मनोज कुमार नसीब को दोष दिया जा रहा है और प्यार होने के बावजूद भी जब प्यार तो उसे नसीब का ही नाम दे देते हैं तो उसी उसी को ओ, नजर में रखते हुए इस को बनाया गया है जैसे, बदल आशा पारिक और मनोज कुमार जी विभाजी बहुत ही अच्छी जो है न, बात आपने कही बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे पिक्चराइज किया गया था मनोज कुमार आशा पारिक सिमी गारेवाल और प्राण पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म दो बदन से फिल्म की कहानी भी बहुत ही पॉपुलर रही उस समय और इसे भी जो है खास अवार्ड भी मिला था राज खोसला साहब का निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और इसमें एक ट्रायंगल लव स्टोरी बताया गया है और उस ट्रायंगल लव स्टोरी की कहानी जो है भावनाओं से जो है हिलवाड़ की बात आती है तो यहाँ पर वो कहानी इसमें दिखाई गई है तो कहानी को हम लोग नहीं सुनाएंगे लेकिन आपको सीधे मैं गाने की तरफ ले चलता हूं नसीब में जिसके जो लिखा था खुश रहो खुश या बाटो नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया किसी कहे से मैं प्यास आई किसी कहे से मैं जाम आया नसीब में जिसके जो लिखा था मैं एक फसाना हूँ बेकसी का ये हाल है मेरी जिंदगी का मैं तो फसाना हूँ बेक सी का ये हाल है मेरी जिंदगी का ये हाल है मेरी जिंदगी का न हुसन ही मुझको रास आया न इश्क ही मेरे काम आया नसीब में जिसके जो लिखा था बदल गई तेरी मंजिलें भी बिछड़ गया मैं बेकार से बदल गई तेरी मंजिलें भी बिछड़ गया मैं बेकार से बिछड़ गया मैं से तेरी मोहब्बत के रास्ते में न जान क्या मकाम आया नसीब में जिसके जो लिखा था कोशिशें भी तमाम ना हो गई है तुझे बुलाने की कोशिशें भी तमाम ना हो गई है तमाम ना हो गई है किसी ने जिक्र बापा किया जब जुबान पे तेरा ही नाम आया नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया किसी के से मैं प्यास आई किसी के से मैं जाम आया नसीब में जिसके जो लिखा था आप सुन रहे हैं जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खबो का सफर इस कार्यक्रम का आप सुन रहे हैं जहाँ 50s एंड 60s के बहुत ही खूबसूरत चुनिंदा गीत आप सुन पा रहे हैं और आइए विवा जी हमें इन गानों को सुना रही हैं और एक से बढ़कर एक गीत उनके पास है और अभी जो गाना आपने सुना नसीब में जिसके जो लिखा था ये रवि साहब के संगीत से सजा शकील बदायूं साहब का लिखा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना दो बदन इस एल्बम से तो चलिए अब मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड पर पहुँच गए हैं कार्यक्रम के खाबों के सफ़र में तो आखिरी गाना कौन सा है विवा जी आपके पास ये है नजर चले गए वो वरना घायल कर देता देता दिल दिल दिल से टकरा दिल जाता तो दिल में अग्नि भर शमी कपूर जी ने गाया हुआ है और इसमें आप शमी कपूर का ध्यान करें जैसे किशोरदा हमारे वो एक चुन है उनमें और शम्मी कपूर भी आई थिंक एक सेकंड के लिए भी स्टिल था वो भी ऐसे लड़खड़ाते और इसमें तो वो अपनी पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि कौन बचाकर वरना घायल में कर देते तो। <laughs> हुआ यानि माला इनको पूरा एंजॉय भी कर दिया है कुल मिला के बहुत ही मजेदार मजेदार गाना है जी आ, मुझे याद आ गया ये दिल तेरा दीवाना इस एल्बम से है शमी कपूर माला सिन्हा महमूद अली और प्राण पर पिक्चराइज किया गया था और थोड़ा मस्ती भरा गीत है और बहुत ही अच्छा गाना आपने याद कराया आखिर में और ये जो है एक बहुत ही अलग कहानी इसमें बताई गई थी जो आर्मी से जुड़ा हुआ है देश के प्रति जो है आ, अपनी आ, प्रेम भावना इसमें दिखाई गई है दिल तेरा दीवाना में और एक तरफ प्यार भी बताया गया और एक तरफ जो है देश प्रेम भी बताया गया दो चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था और चलिए इस फिल्म का ये गीत अभी आपके लिए हम सुनाएंगे ही और इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है शंकर जयकिसन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत दिल तेरा दीवाना इस अनुभव का और इसी के साथ मैं कहूँगा आपको कि वक्त हो गया है हमारा हाँ कहने का अगले एपिसोड में फिर मुलाकात और वीबा जी थैंक यू सो मच थैंक यू आपका भी और श्रोताओं सुनने के लिए जी जी जी जी आ, बहुत नमस्कार नमस्कार जी आपके लिए दो लाइनें मेरी ये जिद नहीं मेरे गले का हार हो जाओ अकेला छोड़ देना तुम जहाँ बेजार हो जाओ <laughs> आइए दोस्तों इसके साथ इसी के साथ मैं कहूँगा आपको कि हम लोग फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में और ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने आपको सुनाएंगे और आशा करता हूँ आप सभी को आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं चाहूँगा कि आप दिल से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और मैसेज कीजिए सेवन टू वन नाइन और अपना नाम के साथ इस एपिसोड में आपको कौन सी बात अच्छी लगी वो मैसेज करके बताइएगा तो चलिए आप सदा खुश रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और विवाजी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खुश रहो खुशियां बांटो खुशियां बाटो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 वरना घायल कर देता वो ठहरते मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते वो हसीन हैं मैं जवान हूँ सारे भेद खुल जाते घर व ठहर मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते वो हसीन हैं मैं जवान हूँ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 कब तलक यूँ छुपेंगे वो अप निशान दिखलाके एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के हमसे कब तलक यूँ छुपेंगे वो अप नि शान दिखलाके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 वरना घायल कर देता नज़र बचा चल चले गए वो वरना घायल कर देता दिल से दिल थकरा जाता तुम तो दिल में अग्नि भर देता वरना घायल कर देता